हाँ लेखो पुस्तक मन कर पंडित लिखो इयान किया उभय उभय हो गया बीस कितने शब्द हो इसको सिद्ध करो विग्रह पहले लौक्य विग्रह फिर अलौक्य विग्रह क्या शत्र लगा जिनको ये सिद्ध करना नहीं आता है सूत्र लिखो जी इनको सिद्ध करना नहीं आता है कार्य के सूत्र लिख लो खाली बैठने के पीछे बोले सूत्र छूट गया पहले तो कौन गिरे सूत्र एक सूत्र है ना वो से इसी से जी, बताया ना अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो क्योंकि वहाँ प्राप्त नहीं तो यत्त से होता है ऊपर जो है ना यत्ता देते भी है ना, ना तो कोदम से प्राप्त ही नहीं उस से नहीं। इस के में मान हो सकते सूत्र मन ही अनुसार होगा टे अलग अलग है क्या इधम के, के सूत्र है कहाँ है परिमाण न पिछ सके तो अयम कैसे होगा हाँ ये गलत है विंशति परिमाण से हो गया मींस मींस पे पुराण तस् कोई एक ही सौ दस्य देगा क्या है नहीं एक कुछ कुछ लोग ही चुप रहते हैं कहे गे तो नहीं तो चल गया तो चल गया बाद में खुश होंगे बात करेंगे आज हमने दिखाया नहीं खुशी लेती है ना <laughs> बाद में खुश होकर आज हमने दिखाया नहीं सत्यागे सौ भय हम कैसेगा उभय ना पूछा सौ कैसे होगा ये क्या भा दो दात तो भा दो दात पर दो क्या है और लाया क्या नीचे अत लेता है से क्या गया? है करते हैं हैं तीन सद्यासिध होगा सिद्ध होगा तो फिर हो तो उन्हें तो अच्छा क्या गया ओ टे नहीं क्या अब तोड़े पर रूप हो जाएगा और आप भी कार्यों का नंबर देखो तीन इंसठ डी ती छः चार तीन इंस छः चार, चार।, चार।, चार। तो एक सौ बयासी हो गया अब दूसरा यशी चो छः छः चार हाँ ठीक हाँ वो बाद नहीं आप भी आ, आगे पीछे कोई मतलब नहीं दोनों आगे हो जाए साथ हो जाएगा पहले लग गया स्विच नहीं लग गया टे सत्र अच्छा डी तो नहीं है डी तो है ना डॉट है न नहीं एक ही सूत्र है था थार. भी कौन सा है ठीक उसी में एक भाई में रखे तू नहीं हाँ ठीक है ठीक है टिप्पणी में है लघु में हाँ हाँ ठीक है ठीक है जैसे तेलोपे विधान समेत में दी जाते हैं ठीक है अतः मत्व मत्तवरती के प्रत्यदस्त मतुप दिखे दिखे दिखे दिखे दिखे दिखे दिखे दिखे कितने पद होगा पांच अभी अदिकार छ पद तदस्य अस्ति तद अस्ती तो मतु अस्थनस्ति दूर मतु प्रत्ये गाव अश अस्म वी गोजस मतुभोज प्राथ संख्या कृतती तो सुपधातुपन से गो अग्रे मतु गोमु उगित चाग अत सीघोजय गोमा हलुंग्याप होता है सामियापत गोमा आगे दिवजन क्या बनी गो उपदा दीर्घ होगा दिवचन में गोमंतो गोमंत सस में क्या मानेगा गोमत तसो मत्व तांत शांतो भो मत्वर्थे प्रत्ये पर हा तरु स अंत में हो तो भौसंग हो जाएंगे मत्वर्थे प्रत्ये परे हो तो स्वादिस्वान सूत्र से पद संज्ञा जहाँ प्राप्त है तो अकारांत सकारांत हो जाएगा भो संज्ञा गरुतमान में गरुत शब्द से गरुत अस्ति गरुतमान है इसमें सब पुस्तकें में गरुत है गरुतमान पुस्तकंतर नास्ति प्रयोग हम इसमें लिखा है टिप्पणी किसके पुस्तक में नहीं करके ए hey, गरुतमान है तो गर्द शब्द से मत्तु होने के बाद गरु तो तकरांत होने से भव संज्ञा होने से त तो रहा नहीं तो पद संज्ञा से दहगर न हो जाता है गरुतमान तार्ख्य है गरुड़ बि, है वशो संप्रसारण विद्व विध्वस शब्द ही विध्वस के समा विध्वस मानव विदेशत्व पहले विद्धत् शत्रु प्रत्यय होगा क्या बनिया रूप वसु प्रत्यय नहीं हो गया तो विधन विधन होता है वसु हो गया तो विद विध अग्रवश विद्वस प्रतिविध हुआ विध्वंस विद्वान विद्वंस तथा विद्वान अस्ति अस्मिन तो विद्वस सु विध्वस सुअग्रमत्व हो गया तदस्य अस्ति मत्तु विध्वंस अग्रमत्व होने पर सुलोपन से विध्वंस अग्रमत है विद्वसमतवन से अभी विद्वत् सकारांत है सकारात होने से तसो मत्व अर्थ सूत्र से भ संज्ञा भ संज्ञा से सूत्र हो जाएगा वसु संप्रसारण विद्वस वसु संप्रसारण होने से भ हो जाएगा फिर संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा आगे आदेश प्रत्ये सत् हो जाएगा विद्वुष्मत प्रथमांत विदुष्मान तो विद्युष्मान बि� गुणवचने्यो मत्व पो लुगिष्ट हो गुणवाच शब्द से मत्व प्रत्यय हो उसका लुक हो जाएगा शुक्ल गुण अस्थ्य अस्थिति शुक्ल सदस्य मत्व पो हो जाएगा फिर उसका लुक हो जाएगा तो शुक्ल पट हो गया शुक्ल पट कण से तो शुक्ल रूप वाला शुक्ल रूप वाला अर्थ में शुक्ल सद पट हो कृष्ण इस प्रकार है कृष्ण रूप वाला के लिए कृष्ण घट पट प्राणिस्था आता लज्जन्यतर सियाम प्राणिस्था आत लज अनेत प्राणी में स्थित तो आदंत शे लोजेगा चूड़ा शब्द है चूड़ा लज हो गया तो चूड़ा अस्य सती थी चूड़ा लत्वोदयगा तो चूड़ावा लज विकल्प से लज पक्षी में चूड़ाल नहीं तो मत्तु बजेगा तो चूड़ा मत मतु के मह को भव करने के लिए माध उपध्या से मतुर वो ए चूड़ा चूड़ाबान प्राणिस्थात की शिखा शौद आकारांत है तो उसे लच हो जाएगा हैं लच नहीं होगा क्यों नहीं होगा प्राणी स्थ नहीं शिक्खा मत्तु बेगा मतु से शिक्खावान बना लज प्रत्य होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा प्राणीस्त नहीं शिखावान दीप हो प्राणी अंगादेव ये वर्तिका होगा प्राणी अंग से ही होगा मेधा सदते है आकारान्त है भी बुद्धि तो फिर प्राणी का अंग नहीं बुद्धि ये गुण है अंग तो होता है अवय द्रव्य इसलिए यहाँ मत् तो प्रत्ययत हो गया मेधावान लच नहीं होगा लोमादि पादि पिछादिभ्य शने लच लोमादि से सामादि सा, से न पामादि से नीचा दि से इलच लोमादिव सह लोमस और लोमानिया से संधि लोम स मतुभ करेंगे तो लोमवान हो जाएगा लोमसा में विग्रह अलोक्य विग्रह कैसे होगा लोमन जस स लोमबान रोम सह भी रोम सब जैसे भी हो जाएगा स रोमवान पामा दिभ्य न पामा पा, पामा अस्य अस्थिति पाम पाम सद पाम अस्य अस्थिति पामा अश्य सी पश आगे हो जाएगा नाम नकाराते हैं ना हाँ पा, पामन जैसे पामा न नहीं तो पामा अस् अस्थि पामन सु अभी हो जाएगा स न पामादिपिशन न तो सुपधातु लोप लोप होने के बाद न लोप प्राथम से हो जाएगा पाम बन जाएगा प्रथम तो पामना अंगात कल्याणी अंग से कल्याण अर्थ में तो हो जाएगा न अंग से न अंगा अंत अंत कल्याण अंग में अंगना स्त्री किल अर्थ हो जाता है टाप होगा अंगना कल्याण अंगानी कल्याण ये गणसूत्र है किस किसमें वही पामगण में लक्ष्म अस्य लक्ष्मी शह से क्या एक भी हो जाएगा न प्रत्यय हो जाएगा लक्ष्मी अस्या अस्ती अब अभी हो जाएगा तो लक्ष्म अगर न कोणत्व तो हो गया लक्ष्मण से हो पीछा दिव्य इलचे है पिछा मिपा माजी पीछा पीछा से पीछा से स्थिति पीछा से इलच ऐसे चलो पे पिछिला बन जाएगा महत्वपूर्ण तो पीछावान ऐसे पीछा शब्द पिछवान में तो मयूर होता है पिछिला पंथा है मयूर किंतु पिछिल शब्द में कीचड़ आदि अर्थ भी होता है दंत उन्नत उरच।, उरच, ये सप्तमी है दंते उन्नते सप्तमी अंत है किन्तु पंचमी अर्थ में उन्नत दंत इसी से उरछ प्रति होगा उन्नता दंता सन्त दंत शब्द से उरच उरछ यसेप हो जाएगा दंतुर बन गया केशाद वो उन्नतरश्याम मत्त्वर्थ में होता है केसा से संति वह हो जाएगा तो कैस व बनेगा विकल्प से जब वह नहीं होगा केस अदंत से अतः नहीं ठंड और सूत्र आगे आने वाला इन हो गया केसी नहीं बनी गया केसी केसी शौचौपदीर्घ हो जाएगा ठंड प्रति होगा ठसी का हो जाएगा केसी के ऐसा चलो पकड़ के केसी कह तो केसव केसी केसी तीन और एक हो जाएगा तो केसवान चारूप बन गया एक अर्थ है अन्यभ्योपी दृश्यते हाँ मणिशब्द से हो गया व मणिव मणिव होता है तो सर्प सर्प है मणि जिसके है मणि विशेष सर्प है नाग अर्नसो लोपस्ब्द से वह प्रत्यय हो जाएगा और सकार का अलोन्त्य लोप का हो जाएगा तो अन्ना समुद्र हो जाएगा जल अन्ना अन्नासी अस्विन सं अन्ना समुद्र अतः इन्हें ठन हो इनमें इकार ऊंचाने के लिए इन ठन का ठस एक हो जाएगा तो दंड अस्य अस्तिति दंडिन नकार प्रातिपदी दंडी में दीर्घ कैसे होगा सर्व चर्चा नहीं होगा क्या हाँ इन सारे मण सौ तो सूत्र से पता दिखा होगा उसे नियम हो जाएगा ऐसा सौ सी पर रह तो होगा उसी कहाँ मिलेगा हैं से ठीक है तो सुपर रहते शौच से दंडिका में विग्रह क्या होगा अलौकिक विग्रह दंडो अस् अति दंड से ठन हो गया ठस एक हो जाएगा आयन ये पड़ग से कम आयन ये नहीं ठस है कहा नहीं ए से नहीं सत्र ठस एक कह दंडी कह ब्रीहादिभ्य हो जाएगा इन ठन इंहन से ब्रीही से ऐसे लोग पकड़े ब्री ठन होगा तो ब्री हो तो का बन जाएगा बृहदिभ से सूत्र नहीं होता तो अतनी ठंड से हो जाता था ना नहीं अदंत नहीं असमाया मेधा सृजो विनी विन्नी प्रत्य होगा असंतर माया मेधा सृज यश्द में है तो विन्नी हो गया यशस्विन नकारांत यशस्विन प्रापेदिक के तो वही शौच दीर्घ हो जाए यशस्वी यशस्वी यशस् मतु हो जाएगा तो यशस्वान मथु को माधुपध्या से वह हो जाएगा यशस्वान और मायावि विन्न प्रत्योहन से मा, मायावी मेधा से हुन से मेधावी सृज से पर सृजी सृजवन से वहाँ सृज के जो कुन प्रत्यांत है सृज तो क्वीन प्रत्यांत से कु होता है पद संज्ञा है चौकू से भी कु प्राप्त है, है? है। हो जाएगा? सृग्वी सृग्वी सृगिन हो जाएगा उपदाधिर किस सूत्र से होगा शौच वाचोन ही वाची थी वाच जस्ट गी का रहेगा गिन तो वाच के को कुत्तो हो जाएगा चौकू झ सत्य ग हो जाएगा वाग्मिन् शब्द दो गकार ही वग्मी वग्नो वग्मीन हर्ष आदिभ्योच अर्ष शब्द सकाराते सकार का ऋतु होकर लोप हो गया भो भोग से लोप लो हो गया इसलिए अकस्म दीर्घ नहीं हुआ आदिभ्य अर्शो अस्य अस्त अर्ष शब्द से अत्योग अर्षस हर्ष रोग बाबा श्री कहते आकृति गुण अर्ष आदिगण मत्वर्थ में होता है अहम सुभमोर और युस अहम सद और शुभम सदस्य युष प्रत्यय हो जाएगा अहम से युष हो गया अहम अस्य अस्थिति अहंकारवान युष सच से क्या सित्र करता है तसो मत्व नहीं वो तो नहीं क्षितिच सूत्र पद संख्या करता है सीते पद संज्ञा से अहम शुभम के मकार को अनुसार हो जाएगा मोनार से शुभम युष तु शुभान शुभम अश अस्थिति शुभ शुभमयु शुभम में मकार को अनुसार हो जाएगा सीति चचे पदसंज्ञाव से पद संज्ञाव से पर पूर्व की पद संज्ञा मोनसार अनुसार हो जाएगा अहंग शुभ हो नहीं तो यशिभम शुष्प पर भ संज्ञा हो जाती भ संज्ञा हो तो मोह के अनुसार नहीं होता शुभानी शुभम युष तो शुभानी तो अहम यू अहमयु का अर्थ अहंकार इति मत्तर थे प्रत्यय मत्वर्थ प्रत्यय मत्वर प्रत्य में मत्तुप देख हुआ और क्या प्रत्यय हुआ पहले ल से हुआ मत्तुप क्या आगे नहीं पहले लच हुआ उसके बाद स ने लच स उसके बाद उच उसके बाद वा यानी क्यों पहले व उसके बाद इन और ठन उसके बाद विनी और गिमिनी आगे अच और कितने पद गिनती करो लघु में जो है और भी सिद्धांत में ओताव